अध्यायनों परम गुह्य ज्ञान श्री भगवान ने कहा हे अर्जुन चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है अतः यह धर्म का सिद्धांत है यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है हे तब जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है समस्त जीव मुझमें हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूं तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझमें स्थित नहीं रहती जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूं और सर्वत्र व्याप्त हूं लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैवाकाश में स्थित रहती है उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो हे कुंती पुत्र कल्प कांत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है हे धनंजय ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ हे कुंती पुत्र यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं इसके शासन में यह जगत बारम्बार सज्ज और विनष्ट होता रहता है जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नासिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं हे पार्थ मोहमुक्त महात्माजन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा भगवान प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्तिभाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ पितरों को दिया जाने वाला तर्पण औषधि दिव्य ध्वनि घी अग्नि तथा आहुति हूँ मैं इस ब्रह्मांड का पिता माता आश्रय तथा पितामह मह हूँ मैं शुद्धि शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ मैं ऋग्वेद सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी साक्षी धाम शरणस्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ हे अर्जुन मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ मैं अमृत हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझे ही में है जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं जहां वे देवताओं का सानंद भोगते हैं इस प्रकार जब वे विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल हो जाते हैं तो वे इस मृत्युलोक में पुनः लौट आते हैं इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेशा करते हैं उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं, उन्हें मैं पूरा करता हूं और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ एक कुंती पुत्र जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं किंतु वे यह त्रुटिपूर्वक ढंग से करते हैं मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूं अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ हे कुंते पुत्र तुम जो कुछ करते हो जो कुछ खाते हो जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे इस सन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे मैं न तो किसी से द्वेष करता हूं न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूं मैं सबों के लिए संभाव हूं किंतु जो भी भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूं यदि कोई जगन्य से जगन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थाई शांति को प्राप्त होता है हे कुंती पुत्र निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है हे पार्थ जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री वैश्य तथा शूद्र क्यों न हों, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों भक्तों तथा राज ऋषियों के लिए तो कहना ही क्या है अतः इस क्षणिक दुख में संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ मेरे भक्त बनो मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप ऐसी मुझको प्राप्त होगे